वैसे काफी चीजें जो हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कभी कभी बात छेड़ते हैं लेकिन आज विस्तार से बात करेंगे वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव क्या है इसके बारे में हम जानेंगे हमारे साथ इसकी जानकारी देने के लिए राजीव हजेला जी हैं हमेशा की तरह जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं और काफी अच्छा जानकारी इस विषय पर रखते हैं तो आज उनसे इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका काफी समय के बाद फिर से मिलना हुआ हमारा और जैसे कि आपने बताया कि वाइल्ड लाइफ से हम लोग आज बात करेंगे तो मैं भी काफी समय से इसी बात पर सोच रहा था कि वन्य जीव पर कुछ बोला जाए कुछ इसके बारे में जानकारी अधिक हासिल करें तो मुझे भी अच्छा लगा आपका ये विषय तो आइए सबसे पहला मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि वन्य जीव से या वाइल्ड लाइफ से क्या मतलब होता है देखिए वाइल्ड लाइफ को हम आमतौर पर जंगली जानवर या वो जानवर जो पाले नहीं जाते हैं उनको समझा जाता है परंतु वास्तव में वाइल्ड लाइफ के अंदर सभी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति या अन्य जीवाणु जो प्राकृतिक तौर के ऊपर एक जंगल में पाए जाते हैं या उगते हैं जिनको पालने में या उगने में मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है तो वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं और ये वाइल्ड लाइफ जो है वो हर प्रकार के इकोसिस्टम में जैसे रेगिस्तान में जंगलों में पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों में या अन्य किस्म के इलाकों में पाए जाते हैं और हमने सबने शायद सुना हो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम डब्ल्यूडब्ल्यूएफ कहते हैं उसने अभी एक ताज़ा रिपोर्ट अपनी जारी की थी जिसमें उसने ये बताया है कि दुनिया में 1970 से लेकर 2014 के दौरान में वाइल्ड लाइफ की जनसंख्या में 52 प्रतिशत कमी पाई गई है ये एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है और इसको लेकर के हमारे पूरे विश्व में जिसमें हम लोग हम लोगों का देश भी शामिल है ये काफी एक चिंता का विषय बन गया है और इसीलिए इस विषय की अहमियत आज की तारीख में बहुत बढ़ गई है रमेश जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से वन्य जीव का सही मतलब क्या है आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि ये इस वजह से जो है इसका मतलब है और इसके साथ एक और प्रश्न आता है कि हमारे देश में वाइल्ड लाइफ के विषय पर क्या कुछ किया जा रहा है वर्तमान समय में या पूर्व में कुछ किया हो तो उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं आपसे हमारे देश में जो पालतू जानवर हैं जैसे गाय भैंस बकरी मुर्गी ऊट ये और इसके अलावा बहुत किस्म के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जैसे हमने नाम सुना ही होगा बेंगॉल टाइगर इंडियन लायंस हिरन अजगर सांप भेड़िए लोमड़ी आलू मगरमच्छ व जंगली कुत्ते बंदर और कई प्रकार के सांप वग़ैरह ये सब कई बार हमें जू में देखने को मिल जाते हैं तो ये हमारे देश में एक अनुमान के अनुसार करीब 90,000 विभिन्न किस्म के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं जिसमें करीब 350 सौ एनिमल्स जो हैं उनको स्तनधारी एनिमल्स कहते हैं जैस जो मैमल्स इंग्लिश में जिसको मैमल्स कहा जाता है रमेश जी हमारे देश में करीब 1300 किस्म की बर्ड्स पाई जाती हैं और रेप्टाइल्स जो पानी में भी होते हैं ज़मीन पे भी दोनों जगह होते हैं उनको रेप्टाइल्स जो हैं वो 450 किस्म के और जो कीट पतंग की प्रजातियां हैं वो करीब 60000 किस्म की हैं और 50000 से अधिक जो हैं वो पेड़ हमारे पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं और आ, हमारे देश में जो हमारा टोटल भूगोलीय इलाका है जो आ, करीब 32.8 स्क्वायर किलोमीटर का है तो उसमें 21.2 प्रतिशत एरिया में फॉरेस्ट कवर है और ये सारे की सारे जो वाइल्ड uh, लाइफ है वो इन्ही फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाए जाते हैं तो और हमारे देश में विश्व का uh, के बहुत कुछ महत्वपूर्ण बायोडाइवर्स रीजन है uh, जैसे वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न हिमालयस और uh, इंडोबर्मा uh, एरिया जहाँ पर कि कुछ बहुत ही दुर्लभ प्रजाति वाले जो हैं वनजीव पाए जाते हैं इसमें से कुछ तो वनजीव जीव इंडेंजर्ड हो हो रहे हैं जिनको हम हिंदी में विलुप्त जानवर कहते हैं तो इसलिए हमारे देश में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी महत्व रखता है और इसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आज हमारे देश में आपने सुना होगा शायद कि 120 से ज़्यादा तो नेशनल पार्क जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं और 18 बायोडाइवर्सिटीज़ जिनको हम जैव विविधता हिंदी में कहते हैं और 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जिनको हम वन जीव अभ्यारण कहते हैं हिंदी में वो पूरे देश में स्टैब्लिश किए गए हैं और इनमें जो है हमारे जो वन जीवन के अंदर जो भी पाया जाता है वो उसका वहाँ पर संरक्षण किया जाता है रमेश जी जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे देश में वाइल्ड लाइफ के विषय पर क्या कुछ हो रहा है आपने बताया इसके साथ ही एक और प्रश्न आता है कि जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है इससे हमारा क्या मतलब होता है रमेश जी हमारे देश में उन्नीस में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट के तहत हमारे केंद्रीय सरकार व सभी प्रदेशों की सरकारों को ये अधिकार दिए गए थे कि वो अपने एरिया में जो भी वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं उनको पूरा की पूरा संरक्षण कर सके और अपनी प्राकृतिक धरोहर के लिए हमारे देश में ये राष्ट्रीय उद्यान या इंग्लिश में जैसे नेशनल पार्क कहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायो रिजर्व्स की जो है वो स्थापना की गई है तो अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारे देश में वन्य जीवन के संरक्षण और बचाव के लिए बनाए गए हैं ये एक बहुत बड़ा इलाका होता है जिसमें जानवरों को व अन्य वन्य जीवन को जैसा मैंने अभी बताया आपको जी उसमें उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने की स्वतंत्रता पूरी होती है और इसमें मनुष्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है यही इसकी खासियत है नेशनल पार्क की जी, जी, जी. और यहाँ पर किसी भी बाहरी पशु को चरने के लिए या अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और इसको हमारे जो प्रदेशों की सरकार है वहाँ पर जो इनका वन्य विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी है जिसको हम इंग्लिश में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहते हैं वो इसको इसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखता है और आज जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश में आज करीब 120 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं और मैं यहाँ पर आ, सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए कुछ नेशनल पार्क के नाम बताना चाहूँगा जैसे आपने सुना होगा कि बंधागढ़ एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में जो टाइगरों के लिए मशहूर है और एक बांदीपुर है नेशनल पार्क ये कर्नाटक कर्नाटका में है इसको पहले जो राजा ऑफ मैसूर थे ये उनका प्राइवेट हंटिंग जंगल हुआ करता था इसमें लियोपार्ड्स हाथी वाइल्ड बोर वाइल्ड डॉग्स वगैरह काफ़ी हैं इसमें और ब्लैक पग पार्क ये गुजरात में है इसके बारे में आपके श्रोता शायद जानकारी पहले ही से ही रखते होंगे इसमें ब्लैक बक है लोमड़ी है बस्टर्ड है आईना है और लोमड़ी है जैकाल है जंगल कैट है ये सब पाए जाते हैं और एक हमारे देश का बहुत पुराना और मशहूर नेशनल पार्क है जिसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं ये कुमाऊ एरिया में उत्तराखंड में आता है इसमें भी बंगाल टाइगर हैं कई प्रकार के रेक्टाइल्स हैं यहाँ पर बर्ड्स हैं और बहुत से मैमल्स हैं और एक और है आ, काला देव आ, क्यो, क्यो, क्योलाडियो नेशनल पार्क है ये भरतपुर में है जिसको हम लोग ज़्यादातर आम भाषा में बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं और एक और गुजरात में है ये गिर नेशनल पार्क है आपने नाम सुना होगा शायद गुजरात में है यहाँ पर एशियाटिक लाइन बहुत मशहूर है यहाँ के और आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है उसका तो नाम सुना ही होगा शायद सभी ने। ये इसमें राइनोसीरस जो है वो पाया जाता है ये ये तो मैंने भी देखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर और यहाँ बताते हैं कि हमारे पूरे विश्व के दो तिहाई जो वन हॉर्न राइनोसिरस है उनकी पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है और इसके अलावा अन्य बहुत से नेशनल पार्क हैं सबका तो यहाँ पर मैं जिक्र करने का इतना समय नहीं है मेरे पास जो आप लोगों ने सुना होगा सुंदरबनी नेशनल पार्क है पैरियार नेशनल पार्क है सिंपलीपाल नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स है तो बहुत से रमेश जी नेशनल पार्क हैं जो हमारे वन जीवन के संरक्षण में काफी अच्छा योगदान कर रहे हैं काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हमारे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपने डिटेल बताया और भी बहुत सारी बातें हैं कि अच्छे में ये मानव रक्षण के लिए किया गया है वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि मानव जाति को यदि अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो पर्यावरण को संतुलित रखना है और पर्यावरण को बढ़ावा भी देना है और इसके साथ ही वन्य जीवों से संबंधित उद्योग एवं व्यापार को भी विकसित करना है रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं और साथ ही साथ वन्यों को जो भी जीव जंगल है उनको बचाना है तो वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा और इसके लिए ये सारे उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं इन सारी चीज़ों के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छुपता जा रहा या हम उन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हम लोग इस विषय पर आज बात कर रहे कि वन्य जीवों को उसका हमारे साथ क्या संबंध है उसी विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं राजीव जी से बहुत ही अच्छी बातें राजीव जी हमें बता रहे हैं और एक डॉक्टर शास्त्री जी जो है एक कविता लिखते हैं वो लिखते हैं वन्य जीवों पर कि रहता वन में और हमारे संगसाध भी रहता है ये गजराज तस्करों के जालिम जुल्मों को सहता है समझदार है सीधा भी है काम हमारे आता है सर्कस के कोड़े खाकर नूतन कर्तव्य दिखलाता है मुख्य प्राणियों पर हमको तो तरस बहुत ही आता है इनकी देख दुर्दशा अपना सीना फट जाता है वन जीव जितने भी हैं सबका अस्तित्व बचाना है जंगल के जीवों के ऊपर दया हमें दिखलाना है वृक्ष अमूल दरोहर है इनकी रक्षा करना होगा जीवन जीने के खातिर वन को जीवित रखना होगा तनिक शनिक लालच को अपने मन से दूर भगाना है धरती का सौंदर्य धरा पर हमको वापस लाना है तो ये बहुत ही सुंदर कविता जो है शास्त्री जी की मुझे याद आ गई तो मैंने सुनाया राजीव जी यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से बात करते हैं इसी विषय पर आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कते रहो एक जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाय ओक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजा रहा हम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो अगर की है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो आंखों में आंसू भी आए कर मुस्काए ठिक बन जा रहा जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए ठिक बन जा रहा गाय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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष समय की मांग कार्यक्रम में हम लोग वन्य जीव पर बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं वन्य जीव और उससे संबंधित बातें हम कर रहे हैं तो राजीव जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ किसे कहते हैं इसका मतलब क्या है उसके बाद नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बातें उन्होंने बताई इसके साथ ही मुझे एक और बात पूछना है कि आपने बताया wildlife या जिसको जिसको कहते हैं हैं परिकल्पना हिंदी में कह सकते हैं, थोड़ा तो परि पर तो जो विस्तार है जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जो आपने कविता सुनाई जी, जी, बहुत ही सुंदर थी और उस कविता में बहुत गुण मैसेज है जी जी जो आपके शास्त्री जी ने एक कविता के माध्यम से उसको उजागर किया है और ये बिल्कुल सही बात है और आजकल के के समय के अनुसार इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है जी जी जी। आ, अब रही जो बात आपने पूछी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फेर के लिए जी जी। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो खास करके जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जानवरों के या वाइल्ड लाइफ के जो विलुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं तो उनको बचाने के लिए उनका संरक्षण करने के लिए ये जो है बनाए जाते हैं और यहाँ पर ऐसे जानवरों की ब्रीडिंग वगैरह भी की जाती है ताकि उनकी संख्या जो है वो बढ़ाई जा सके और उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके और इन इलाकों में रमेश जी मनुष्यों के आने जाने पर बहुत नियंत्रण रखा जाता है और इसमें इन इलाकों में शिकार वगैरह तो बिल्कुल भी बंद होता है कोई भी आदमी शिकार नहीं कर सकता इसमें कोई भी पेड़ वगैरह कटाई नहीं होती और ये जो है बहुत ही प्रोटेक्टेड एरियाज कहलाते हैं और जैसा हम आप, आपको बताया मैंने कि हमारे देश में जो है वो इस समय करीब 500 से ज़्यादा बड़े और छोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इसमें जो मुख्य मैं नाम बताना चाहूँगा जो शायद आपने सुने भी होंगे एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बारपेटा आसाम में ये रैनोसरस गौड़ और हाथियों के लिए और जंगली भैंस के लिए प्रसिद्ध है फिर ये पंचमणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में यहाँ पर बाइसन और बार्किंग डियर और बियर टाइगर वगैरह पाए जाते हैं एक ये उत्तर प्रदेश में चंद्रभा प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बनारस के आसपास है ये यहाँ पर टाइगर पैंथर्स सामर आदि पाए जाते हैं और एक का आपके गुजरात में कच्छ के इलाके में एक वाइल्ड ऐस वाइफ सेंचुरी है ये शायद आपने सुना होगा यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं नील गाय और चिंकारा यहाँ पाई जाती है और एक इधर झारखंड में हजारीबाग में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ऐसे बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश में है और मैंने अपने नौकरी के दौरान कई सेंचुरीज विजिट भी की हुई है तो यहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है जब हम जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटाट में देखते हैं और अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक का हैबिटाट कहलाता है इसके अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो होते हैं या दोनों हो सकते हैं या एक ही हो सकता है तो अब आप अंदाज लगाइए कि कितने बड़े होते होंगे और यहाँ पर बायोस्फीयर में पशु पक्षी और फल फूल और, और भी जो जंगली पौधे हैं उनको पूरा संरक्षण प्रदान किया जाता है और इन इलाकों में हमारे कुछ ट्राइबल ट्राइब्स भी रहते हैं तो उनको भी एक तरीके से संरक्षण प्राप्त हो जाता है क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड मौजूद है मेरे जी। जी, बहुत बात आपने बताया की वाइल्ड लाइफ या बायोस्फेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फेयर भी बनाए गए हैं इसके बारे में आपने बताया कि ये किस तरह से काम करते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे मनुष्यों के लिए वन प्राकृति एक ऐसा वरदान भी है जिस पर उसका अस्तित्व हमेशा समृद्धि पर निर्भर करता है और वनों में जिंदगी बसर करने वाले वन्य जीवों से मानव जाति का जो है एक अलग ही विशेष संबंध रहा है परंतु अपने विकास का शुरुआती दौर तो हम जंगलों से ही वन जीवों से ही प्राप्त किया था लेकिन धीरे धीरे जैसे समय के अंतराल में शायद व्यक्ति अपने आप को विकसित मस्तिष्क के कारण या बुद्धिजीवी प्राणी समझने लगा और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि मनुष्य धीरे धीरे वन्य जीव से बिल्कुल अलग होकर सामाजिक बन गया अपनी जो कहानी है वो अलग बनाने लगा और प्रकृति का जो है स्वामी बनना शुरू कर दिया तो इससे क्या हो गया एक समन्वय जो था वो टूट गया और कहीं ना कहीं मनुष्य और वन्य जीवों में अंतर आ गया और जिसके वजह से ये सारा मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हम जो है अब जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं शायद हमारी अपनी भूल के कारण या हमारी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाने के कारण हो रहा है तो राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपने बताया कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज व बायोफ्वेयर में वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किया जाता है इससे आपका क्या मतलब है देखिए रमेश जी संरक्षण जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वन्य जीवों को और वहाँ पाए जाने वाले पौधों और फूलों को और वनस्पति को उनके ही प्राकृतिक वातावरण में पलने फलने का मौका दिया जाता है और इसमें मनुष्यों के हस्तक्षेप को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है ताकि वो प्राकृतिक रूप से बढ़ सके पल सके और जैसा हम लोग जानते ही है कि ये एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए के मनोरंजन के लिए और वन्य जीवन की अहमियत को समझने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम इनको इनका बचाव कर सकें ताकि वो भी इसको देख सकें तो आजकल जो है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें पूरे विश्व के देश जो हैं उनकी सरकारें काफ़ी जोर शोर के साथ जो है वो काम कर रही हैं और इसमें जो है वो काफ़ी जो एन हैं जो स्वयं सेवी संस्थाएँ जो जिनको बोलते हैं वो काफ़ी काम कर रही हैं और क्योंकि तो आप देखिए हम लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं कि जो वन मनुष्य लोग जो हैं वो काफ़ी वन जीवनों को की वन जीवनों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं और आज जो है वो कुछ लोग पैसों के खातिर जो है वो शिकार और तस्करी करके उनके मांस को खाल को और उनके विभिन्न अंगों के को बिक्री किया जा रहा है ये अक्सर हम लोग टीवी पे न्यूज़ में देखते हैं पेपर में पढ़ते हैं तो ये कंजर्वेशन जो है वो इसीलिए किया जा रहा है कि हम इस प्राकृतिक धरोहर को बचा सकें और यहाँ पर रमेश जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जी। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने 1980 में एक कंजरवे कंजरवेशन स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप की गई थी जो पूरी दुनिया में जो है वो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हमारा देश भी फॉलो करता है और ये इसमें हम यहाँ पर ये बताना चाहेंगे दर्श आपके श्रोताओं को कि जो डब्लू एक जो एनजीओ है इंटरनेशनल एनजीओ कहलाता है जिसका अब नाम बदल करके वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड फंड फंड फॉर नेचर हो गया है। पहले इसको Wide, कहा जाता था, मगर अब इसका नाम बदल करके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया है अच्छा, तो ये जो संस्था है ये बहुत अच्छा काम पूरे विश्व में कर रही है और हमारे देश में भी इसका इस संस्था का बहुत अच्छा योगदान है इसके बारे में श्रोता लोग जो है वो जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए ये कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है राजीव जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ और काफी आज जो जिस तरह की बातें हैं जैसे कि वाइल्ड लाइफ या वन्य जीवों की जो संरक्षणा है एक चुनौती बन चुकी है क्योंकि आज से अगर पूर्व में जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी भारत देश को जो सोने की चिड़िया जिसको कहते थे जहाँ पर हम लोग आज जो कुछ समय पहले भी अगर पचास साठ साल पहले भी अगर हम लोग पीछे चले जाएँ तो उस समय हम लोग जो मुझे लगता है कि मेरे ही स्कूल में जैसे कि मैं अगर बता दूं तो जो कविताएं हम लोग पढ़ते थे उस समय वो लेखकों के या कवियों की जो बातें जब लिखा लिखत हम पढ़ते थे तो उसमें एक जो भारतवासियों के प्राकृतिक प्रेम एवं प्राकृतिक वर्णन से रोम रोम पुलकित हो उठता था और मन उनके प्रति अपार श्रद्धा पूरी होकर धन्य धन्य कह उठता था रहकर ये विचार आता था कि कैसा होगा वो भारत देश जिसके बारे में इस कवि ने लिखा है ऋषि कन्याओं द्वारा जो वृक्षों के बारे में या उनके ललन पालन में बाघ भगिया वन उपवन ऋषि आश्रम या राजमार्गों पर जो पेड़ों की बातें जब की जाती है तो अर्जुन अशोका केतकी कादम चंपक ना केसर मंदार केल मौलश्री और भांति भांति के जो ये शब्द हमारे बीच में आते थे शायद हम सभी लोग उसकी कल्पना करते ही ये सोचते थे कि कैसा होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज के तत्कालीन जो जीवन शैली है उसमें एक बिल्कुल अलग ही चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं और जो पुरखों से मिला हुआ प्राकृतिक प्रेम जो विरासत में हमको मिला था वृक्षों के रूप में जलगता जीवन सौंदर्य वो शायद कहीं ना कहीं लुप्त हो गया ऐसा फील हो रहा है और उस समय के जो कल्याण में कुएँ तालाब और गाय जो दुद दुदारू पशु थे धन्यदान दूध मक्कन से जो भारत हमारा समृद्ध था गांव में हम जाते थे जब बचपन में पिताजी ले जाते थे तो वहाँ सिर्फ दूध मक्न से ही हम लोग खाना खाते थे तो आज तो बिल्कुल ही वो चीज़ें नहीं मिलता आप कभी जाते हैं तो शहरी चीज़ें गांव में भी जो है थम्सअप या चाय पिलाने का जो नया ढंग है शहरी जो सिस्टम है वो आ गया है तो पहले जो दूध या मक्खन या गुड़ से जो स्वागत होता था वो चीज़ अभी बहुत ही अलग हो गया है तो इस वजह से अभी भी लग रहा है कि जरूरी है कि अब ये जो वन्य जीवों की जो रक्षा है उसको करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है तो इसी पर मेरा सवाल है कि आज के समय में वाइल्ड लाइफ को किस प्रकार से कौन सी संकट आ पड़ा है जिसकी वजह से पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इतना महत्व दिया जा रहा है रमेश जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो आपने अभी हम श्रोताओं को सभी को जो बताया जी जी। अपना एक्सपीरियंस वो वास्तव में हंड्रेड परसेंट सही है पहले ऐसा ही हुआ करता था और मेरा भी मैंने भी बचपन में देखा है इस किस्म से अब तो पूरा ही माहौल जो है वो चेंज, चेंज हो, हो गया है काफी चेंज हो गया, तो तो काफी चेंज हो हो गया, है।, गया है और कोई भी इस किस्म की आजकल जंगली जानवरों के प्रति या जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके प्रति आजकल जो है वो इतना प्रेम या कई उसके उसके बारे में कोई बातचीत इतना होता नहीं है और आजकल देखिए ना यंग जनरेशन को उसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है क्योंकि ये सब चीजें पीछे छूटती चली जा रही हैं आज के युग में तो ये जो संकट की आप बात कर रहे हैं तो ये जो है वो आज जो आजकल जो हमारा हमारे देश में या पूरे विश्व में जो आजकल जो औद्योगिकरण हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है या भौतिकवाद का जो युग चला हुआ है उससे क्या हो रहा है कि जंगलों को अंधाधुंध काट करके साफ कर रहे हैं और आप सुनते होंगे अक्सर ये पेपर में टीवी में सुनाई पड़ता है दिखाई भी पड़ता है कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो शहरों की तरफ कई बार आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एकदम एक बड़ा एक जिसे कहते हैं इमरजेंसी आ जाती है उनको पकड़ने के लिए और फिर पूरे प्रत्न के साथ उनको पकड़ के फिर वापस जंगल में छोड़ा जाता है तो इसका इसके जो हैं वो कुछ एक प्रमुख कारण हैं जिनको मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा इनमें सबसे पहले है जो जलवायु परिवर्तन जिसको हम इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज कहते हैं आज देखिए है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी जलवायु जो है पूरे विश्व की जलवायु जो है है वो पुलेट -पुलेट सी हो गई गर्म इलाके ज्यादा गर्म हो गए ठंडे इलाके ज्यादा ठंडे हो गए बारिश बाढ़ का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है कहीं सूखा ज्यादा हो गया है, जो है वो पहले जो तूफान आया करते थे वो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गए हैं तो आजकल जो है मौसम के रुख में एक निश्चित जो है वो बदलाव आ चुका है और इस जलवायु परिवर्तन का जो दुष्परिणाम है ये हम लोग वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी देख रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना जो पहले प्लांट्स या एनिमल एक ख़ास जलवायु में रहते थे या जिसकी उनको ख़ास ज़रूरत पड़ती थी अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको काफ़ी ख़तरा पैदा हो गया है दूसरा एक है जो हम सभी जानते हैं ये कि जो अंधाधुन शिकार हो रहा है इनका और पकड़ जानवरों को जंगली जानवरों को पकड़ के तस्करी करके बेचा जा रहा है तो उसकी वजह से भी आज पूरे विश्व में हर देश में जो है वो जंगली जानवरों के अस्तित्व पे जो है एक खतरा हो गया है और उनकी संख्या भी इसीलिए घट रही है और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज के कैटेगरी में भी शामिल हो रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था कि जो आज की तारीख में जंगली जानवरों को लेके जो तस्करी के आंकड़े हैं वो 50 से एक बिलियन डॉलर प्रति साल है तो अब आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि किस किस बड़े पैमाने पर जो है वो जंगली जानवरों की तस्करी जो है वो हो रही है तो इससे तो जानवरों को नुकसान या जानवरों का संकट इसीलिए आया है और तीसरा एक कारण है रमेश जी जो आज पॉल्यूशन हमारा जिसको हम हिंदी में प्रदूषण भी बोलते हैं जी जी. उसकी वजह से भी ये जानवरों पे बहुत असर आ रहा है क्योंकि वातावरण जो है हमारा पूरी तरीके से प्रदूषित हो रखा है तो इसमें न केवल मनुष्यों को नुकसान हो रहा है और मनुष्यों के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है बल्कि हमारे जो वन्य जीव हैं और हमारे जो पालतू जीव हैं दोनों प्रकार के जीवों को इसके ऊपर असर हो रहा है और आप आज जो देखिए हमारे खेती में जो कीटनाशक दवाएं या जहरीली रसायन जो डाले जाते हैं वो भी हमारे जो वन्य जीव हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा लेके आ गए हैं और एक और कारण है रमेश जी कि जो वाइल्ड लाइफ के प्रति हम लोगों में नॉर्मली एक देखा गया है कि एक बेरुखी सी रहती है मतलब हम लोग इतना इम्पोर्टेंस जो है वो उसको देते नहीं हैं इसलिए जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ये एक बहुत बड़ा अवरोध सा साबित हो रहा है जो बेरुखी है ये ये बहुत बड़ा अवरोध साबित हो रहा है तो इसलिए आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सोसाइटी में ये जो है मनुष्यों को सभी को वन्य जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करें तो इस ये ये भी एक आज की रिक्वायरमेंट है और दूसरा आप देखिए कि आजकल जंगलों की कटाई करके सड़क बनाने और इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या कई बार खेती के लिए मकानों के लिए डेवलपमेंट करने के लिए ये सब जंगल काटे जा रहे हैं तो इसका कारण है कि वन जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है और वो वन जीव जो है वो अपनी जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें कमी आने की वजह से शहरों की तरफ कई बार जैसे मैंने बताया आपको शहरों की तरफ भागते हैं फिर, और एक जो हमारी विश्व की जनसंख्या है उसके बढ़ने से भी वन जीवों पर असर पड़ रहा है तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है हुँ. तो इसका कारण ये है कि जब जनसंख्या बढ़ती है किसी देश की या पूरे विश्व की तो हमें हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे खाद्य पदार्थ हो गए पानी हो गया ईंधन हो गया तो इनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग जो हैं वो नए नए इलाकों में वो जी जंगल में या माइन्स एरिया में जाकर के नए नए अपने उसके स्रोत तो बढ़ाते हैं तो इससे क्या हो रहा है इससे भी तो आपका जो प्राकृतिक वन है वो उसका इलाका कम हो रहा है और जंगली जानवरों के उसके ऊपर संकट पैदा कर रहा है तो ये कुछ ऐसे आ, कारण हैं जिनकी वजह से वन जीवनों का के ऊपर काफ़ी असर पड़ रहा है और आप देखिए आपने जैसा मैं बता ही रहा था कि आजकल जो है ये इनका काफ़ी तस्करी हो रही है जंगली जानवरों की इसमें स्किन है इनकी बोन्स है फर है ऑर्गन्स हैं है और इसमें पूरा की पूरा एक बड़ा तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है और रमेश जी मैंने खुद देखा है कि जब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क उधर आसाम में है जो वहां गया था तो वहां पर ये जो ऐसे ही उन लोगों से बात करने से पता चला कि उसका जो सींग होता है राइनोसिरस का वो बहुत कीमती होता है और उसका बहुत वैल्यू होती है इंटरनेशनल मार्केट में तो एक सीन के लिए लोग उसकी उसको मार देते हैं तो ये सब जो है ये ये बहुत ही इसको सुरक्षा देने की ज़रूरत है और जब तक ये हम इन वन जीवों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे इनको सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो ये वन जीवन जो है ये धीरे धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश में या पूरे विश्व में जो काम हो रहा है तो आने वाली जो जनरेशन्स है वो शायद वन जीवन जो है वो उनको उनको देखने को मिलेगा और इसके ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा आने वाले समय में ऐसी मेरी मानता है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से हमें आज जो संरक्षण की बात हो रही है रक्षा की बात हो रही है वन्य जीव या वन की तो इसमें हम सभी को मिलकर ही योगदान करना होगा और हमारे साथ एक लक्ष्मण कुमार जी हैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन्होंने वन से अपना जीवन वन ही अपना प्राण है ऐसा एक कविता लिखा है तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा वन से अपना जीवन वन ही अपना प्राण है वन समितियों के माध्यम से इन्हें बचाना है वन अपने हैं कब्जा इन पर कोई व्यक्ति नहीं कर ले वन जीवन है मित्र न इनका कोई भी शिकार कर ले हर अवैध धंदे पर रखना अंकुश अपना धर्म है हो ना अवैध चराई कटाई खनन न चोर कोई कर ले वन से अपना जीवन वन ही अपने प्राण है हम रक्षक अपने जंगल के बक्षक को मार भगाएंगे लकड़ी बल्ली बाँस मुफ्त रूप में हम जंगल में पाएंगे वन दोहन से प्राप्त राशि का अंश प्राप्त होगा हमको अपने जंगल में मंगल हम मिलकर सभी मनाएंगे वन से अपना जीवन वन ही अपने प्राण है वन समितियों के माध्यम से इन्हें बचाना है तो ये लक्ष्मण जी की कविता जी लक्ष्मण कुमार मध्य प्रदेश के जो है उन्होंने लिखी ये कविता थी जो हम आपने हम हम अभी आपको सुना रहे थे तो राजीव जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि काफी अब समय भी कम बचा है तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पूरा कर लेते हैं इस विषय को और जैसे कि हमारे देश में या विश्व स्तर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकारें रमेश जी जैसे मैं बता रहा था कि हमारे देश में जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में बनाया गया था तो इसमें केंद्र सरकार और जो हमारे प्रदेशों की सरकार है वो काफी अच्छे कदम उठाए हैं उसने और अभी भी उठा रही है लगातार और इस विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे एक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी खोला गया है इसमें जो वन्य जीवनों के गैरकानूनी वो जो व्यापार हो रहा है उसको रोकने के लिए बनाया गया है जी। और हमारे देश का जो सी है उसको भी वाइल्ड लाइफ के जो तस्करों को प्रोसिक्यूट करने की पावर्स जो है वो दी गई है और यहाँ पर हमारे देश में एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये शायद कुछ श्रोताओं ने देखा होगा मैंने तो देखा है ये और एक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और एक आ, आ, ये एक और, और, और संस्थान है ये जहाँ पर ये नेचुरल बर्ड्स वग़ैरह के संरक्षण के लिए यहाँ पर काफ़ी काम होता है तो ऐसी कुछ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं और एक हमारे देश में एक्वेटिक इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए नेशनल प्लान बनाया गया है तो ऐसे बहुत से स्टेप्स हैं जो शायद यहाँ पर पूरा उनका जिक्र करना संभव नहीं है ऐसे बहुत से स्टेप्स लिए हैं सरकार ने और अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर साल हमारे पूरे विश्व में तीन मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है रमेश जी जी जी ये अभी रिसेंटली 2013 में शुरू हुआ है और इस साल ये मनाया गया था और हर साल इसमें एक नया थीम लेके आती है ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी जो इसको पूरे विश्व में मनाती है तो इस साल का जो इसका थीम था वो है द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड लाइफ इज इन अवर हैंड्स और आ, दूसरा मैं आपको आ, आ, ये भी बताना चाहूंगा कि हर साल हमारे देश में भी एक वन्य जीवन संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है नहीं, नहीं, नहीं। और ये अभी आने वाला है दो अक्टूबर से आठ अक्टूबर तक तो ये बहुत सालों से मनाया जा रहा है इसकी शुरुआत उन्नीस में की गई थी और इसका उद्देश्य इन सभी का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम आम नागरिकों में वन जीवन के बारे में एक अवेयरनेस पैदा करें और इसके लिए पूरे विश्व में पूरे देशों में हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे कार्यक्रम होते हैं पब्लिक के बीच में वो चलाए जाते हैं ताकि संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा हो राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताएं कि किस तरह से सरकार जो है देश विदेश में बिल्कुल जागरूक है वन्य जीव संरक्षण के प्रति और बहुत सारे ऐसे कानून भी लागू किए हैं जिससे जो है वन की रक्षा हो सके इसके साथ ही आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या वन्य जीव संरक्षण में आम नागरिक भी अपना योगदान दे सकता है आ, अगर इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा बिल्कुल दे सकता है जी, जी, जी। और आज पूरे विश्व में देखिए सात बिलियन आ, की जनसंख्या है अगर हर हर मनुष्य एक छोटा सा भी कदम उठाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है वो आ, बहुत आ, आसानी से किया जा सकता है अब जैसे मैं दो चार पॉइंट ही बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास कि अडॉप्ट करना आजकल जो है जूज जू, जू जो है उसमें आ, जो एन की मदद से वाइल्ड लाइफ को लोग वाइल्ड एनिमल्स को लोग एडॉप्ट भी करने लग गए हैं hmm. तो ये एक्चुअली एक सिंबॉलिक ही होता है और उससे ये है कि जो एन के पास फंड्स कलेक्शन में आसानी हो जाती है और वहाँ पर उनको डेवलप करने का काफ़ी सहायता मिलती है और कुछ एक वॉल्टियर्स भी लोग हैं जो वॉल्टियर सर्विस करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अगर उनके पास किसी के पास पैसे डोनेट करने के लिए नहीं है तो वो अपना टाइम डोनेट करते हैं और ऐसा ज़ू में बहुत से कई दुनिया के कई देशों में ज़ू में इस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पर कि वो विजटर्स आते हैं तो उनको इसके बारे में ज्ञान देते हैं और वाइल्ड लाइफ को अगर रेस्क्यू करने की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो रेस्क्यू करते हैं और जो आज शहरों में देखिए ज़ू खोले गए हैंम खोले गए हैं और जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इन ये खुले गए हैं तो ये हम यहाँ पर भी जब हम जाते हैं तो हम जब इनको नजदीक से देखते हैं रविश जी तो हमें इनकी जानवरों की अहमियत पता लगती है और कुछ हम डोनेशन कर सकते हैं अब डोनेशन डायरेक्ट तो नहीं होता है जैसे आप जू में जाइए नेशनल पार्क में जाइए या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाइए जहाँ टिकट लगता है तो वहाँ जो उस पैसे से वहाँ पर संरक्षण करने में बहुत मदद मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है रमेश जी आजकल जो इतनी तस्करी है बढ़ी हुई है वो कम होना चाहिए वो अगर हम लोग सब मिलकर ये डिसाइड करें कि जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उनका हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे अब मैं आपको अपने देश का ही एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ जैसे मैं कश्मीर में था तो आजकल तो मुझे पता नहीं वहां एक शाहतूस की शाल बड़ी फेमस है और शाहतूस जो है ये एक एनिमल है देखा तो मैंने भी नहीं है नहीं। मगर लोग बताते थे कि ये एनिमल का जो फर होता है उसका ये शॉल बनता है और ये शॉल जो है वो बहुत गर्म होता है और इसकी पहले स्मगलिंग हुआ करती थी अब आजकल तो मैं नहीं कह सकता गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टोटल बैन कर रखा है क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो उसमें शामिल है तो अगर हम लोग इस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे तो शायद हमें मदद मिलेगी और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को जब भी ऐसा कोई मौका मिलता है तो हम लोग अपने परिवार में अपने सोसाइटी में अपने दोस्त यारों में वाइल्ड लाइफ के बारे में चर्चा करें उनके कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करें उनकी तस्करी अगर होती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है इन सब चीजों को अगर छोटे छोटे से हम स्टेप लेते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सरकारों को भी और सबको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा आ, आम नागरिक की तरफ से जी। ये ऐसा जरूरी है मैं मानता हूँ राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ये ये चीज़ें हम कर सकते हैं हम इस तरह के किसी भी तरकरी या जो स्मगलिंग होते हैं वन्य जीवों की शारीरिक अंगों की तो उन सभी से हम अगर दूर रहते हैं और दूसरों को भी इस काम के लिए मना करते हैं तो ये हमारा ही सहयोग हो सकता है और वैसे देखा जाए तो जो वन्य जीव हैं वो हमारे लिए बहुत काम के हैं उसके कारण हमारा जो है जमीन जो है उसमें उर्वरक शक्ति बनती है बहुत सारे इतने फायदे हैं जिसके बारे में हम एक पूरा एपिसोड बना सकते हैं और मैं एक ही बात कहूँगा कि वन्य जीव का संरक्षण करने से वन्य जीव जो है हमारा बहुत ही सुंदर मनोरंजन का साधन भी है अलग अलग पशु पक्षी जो है बहुत ही सुंदर मनोरंजन हमारा करता है उन्हें देख कभी हमें डर लगता है कभी आश्चर्य लगता है कभी हम प्रसन्न होते हैं कभी हमारा जो अंदर का कोतूहल है वो बढ़ जाता है और जंगल में इन्हें आसानी से भी हम कभी नहीं देख पाते हैं। और इन्हें देखने के लिए हमें काफ़ी समय तक रुकना भी पड़ता है तो काफ़ी चीज़ें हैं इनके साथ हमारा जो है बहुत ही सुंदर रिश्ता बना हुआ है शायद हम लोग भूल चुके उस रिश्ते को इसके वजह से ये सारी चीज़ें जो है आज हम लोग विषय लेकर हम बात कर रहे हैं कि वन्य जीव की संरक्षणा या रक्षा करना है तो ये भी बड़ा खेद भी लगता है और जरूरी भी लगता है दोनों चीजें हैं तो राजीव जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं कहूंगा कि एक लाइन में एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें ताकि हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे सके रमेश जी वन जीवन हमारी प्राकृतिक धरोहर है इसलिए इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है और हम सभी को वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में रहने में मदद करनी चाहिए ताकि हमारा जो ये प्राकृतिक धरोहर है वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बच सके रह सके और वो भी आने वाले समय में इसको एंजॉय कर सकें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और काफ़ी चीज़ें जो है आज के इस एपिसोड में हमने सीखा समझा और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोतागण हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी बातें जो है समझ में आई होगी कि वन्य जीव जो जिनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा सुंदर समन्वय ये रिश्ता था वो आज कहीं ना कहीं टूटा हुआ है उसको फिर से जोड़ने की कड़ी आज वापस आ गई है तो मैं चाहूँगा हम सभी लोग मिलकर उस चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जिन जिन चीजों को शायद आप कर सकते हैं तो मैं कहूँगा पूरे दिल से तन्मयता से उसे करें ताकि हम अपने वन्य जीव और वन को बचा पाएं तो चलिए दोस्तों अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की और नई बातें आपको सुनाने की कोशिश करेंगे आज के लिए बस इतना ही अभी मुझे और राजीव हजेला को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो